नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो डॉक्टर डॉक्टर किरण और डॉक्टर पवन जी जो फिज्योथेरेपिस्ट है कल फिजियोथेरेफी एक अच्छा ट्रीटमेंट है जहां पर हम लोग दर्द महसूस करते हैं और ऑपरेशन के बाद भी कुछ अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है और वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे ठीक हो जाता है तो वही चीज़ें हम आज जानेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें सरकार की क्या बात है विकलांग जो हो जाते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान हो सकता है उनके लिए क्या हम लोग योजनाएं दे सकते हैं वो सारी बातें आज हम सुनेंगे तो डॉक्टर किरण और डॉक्टर पवन जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में तो सबसे पहले मैं डॉक्टर किरण जी से पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग कई बार हम लोग का फ्रैक्चर होता है हाँ जी फ्रैक्चर होने के बाद समझो मान दीजिए हाथ का ही फ्रैक्चर हो गया ऊपर से गिर गया और प्लास्टर लग गया उसके बाद और प्लास्टर लगाने के बाद एक महीना छः महीने गया और निकाल दिया लेकिन हाँ फिर भी पेन होता है सर ये एक तो जैसे कि फ्रैक्चर अगर हो जाता है फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर साहब जो हमारे ऑर्थोपेडी सर्जनस होते हैं वो प्लास्टर कास्ट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर की फ्रैक्चर की सीवियरिटी कितनी होती है उसके हिसाब से प्लास्टर कास्ट को रखा जाता है तीन से चार हफ्ते तो इक्कीस दिन जिसको हम कहते हैं इक्कीस दिन का प्लास्टर कास्ट रखा जाता है उसके बाद प्लास्टर कास्ट को उतारने के बाद इंटेंस फ्यूथेरपी कराने की जरूरत पड़ती है फ्यूज थेपी कराने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो प्लास्टर कास्ट में रखा जाता है उसकी वजह से हाथ बिल्कुल सीधा रहता है कोई मूवमेंट नहीं होती है कोई मूवमेंट नहीं होती जिसकी वजह से जो उसकी मांसपेशियां हैं हाथों की वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं तो जैसे कि वापस उनको अपना काम करना है काम करने में उनको तकलीफ होती है परेशानी होती है उसके बाद उनकी फीथ थेपी स्टार्ट करा के एक्सरसाइज स्टार्ट करा के हैंड एक्सरसाइज हैंड एक्टिविटीज जितनी भी हैं करा के तो धीरे धीरे उनकी जो मांसपेशियों की ताकत है वो वापस आ सकती है और उसके बाद वो अपना काम वापस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ये कितना टाइम लगता है अपने को वो ठीक होने में ज़्यादा से ज्यादा अगर वो रेगुलर फिजियोथेरेपी कराएंगे तो मिनिमम दो से तीन हफ्ते, तीन हफ्ते दो, हफ्ते दो से तीन हफ्ते में वो पूरा हो जाएगा उसके बाद हैंड की काफ़ी एक्सरसाइजेज आती हैं, जैसे आपकी हैंड ग्रिपिंग हो गया हैंड स्ट्रेंथनिंग हो गया जितनी भी हैंड की मूवमेंट आ गई सब उसमें आ जाता है सर इवन कभी कभी उंगलियों का टूटना हो जाता है हाँ भी उसमें उसमें भी बिल्कुल मोबिलाईजेशन एक्सरसाइजेज होती है कि उसमें क्या है कि मेनली जो है जो रेंज होती है ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं जितनी भी आपकी उंगलियां मुड़ती हैं वो कम हो जाती हैं आफ्टर फ्रैक्चर में तो उसको हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है तो धीरे धीरे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करके उसको नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर किरण जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर पवन जी से जैसे आप बोल रहे थे कि विकलांग लोगों के लिए क्या फिजियोथेरेपी में क्या एक्सरसाइजेस हैं और सरकार की तरफ से क्या चीज़ें हो सकती हैं सर जी देखिए विकलांग जहाँ तक विकलांगों की बात है तो जो भी जो इंसान है जिसको जब रो, रोड रोड अकस्मात हो रहा है या फिर रोड एक्सीडेंट हो रहा है जिसके कारण उसके नीचे के पाँव दोनों पाँव काम नहीं कर रहे जिसे हम इंग्लिश में पैराप्लेजिया बोलते हैं हमारी भाषा में आपके दोनों हाथ दोनों पाँव काम नहीं कर रहे ठीक है तो इन सब में क्या तो फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर आपकी सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करता है आपको स्टेबल बना के कि हाँ अभी आपका रेस्पे आपके सांस नॉर्मल चल रही है दिल नॉर्मल चल रहा है पर उसके बाद एक बड़ा सवाल उनके सामने आता है कि आप उनका वो स्वावलंबन पे एक बड़ा सवाल आता है कि जब उनके पाँव काम नहीं कर रहे नहीं। तो वो चलेंगे कैसे उनके हाथ और पाँव दोनों काम नहीं कर रहे तो चलेंगे कैसे तो इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपके पाँव काम नहीं कर रहे तो आपके पाओं को पहले तो पहले की जो चीज काम नहीं कर रही पहले हमें इसे मेंटेन करना है क्योंकि कोई बेकार पार्ट तो है नहीं।, नहीं ऐसा नहीं कि आप सब ध्यान ना रहे उसमें पस पड़ जाए उसमें जख्म हो जाए तो एक तो ख्याल रखना वही फिलियोथेरेपी सिखाता है उसका है कि आपके पाँव काम नहीं कर रहे पर आपके हाथ तो अच्छी तरह काम कर रहे हैं आपकी मन तो अच्छी है तो फ्रीद पर जाने से बाद आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है कि आपको अगर चलिए आपको अपने बेड पे से आपके चेयर पे बैठना है तो आप उन हाथों का इस्तेमाल करके आप कैसे पेशेंट को पेशेंट अपने आप मैं बोलता हूँ साहब अपने आप पेशेंट अगर घर पे कोई नहीं है तो ही पेशेंट अपने आप अपने बेड से चेयर पर जा सकता है चेयर से रूम में घूम सकता है वापस चेयर से बैठ पर आ सकता है सो सकता है तो जब ट्रेनिंग बोलते हैं हम जैसे ए ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी कि हम जो दिन में जो पूरा काम करते हैं उठना बैठना खाना पीना टॉयलेट जाना टॉयलेट से बाहर आना तो ये सारे की सारी एक्टिविटी एक फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पेशलाइज फिजियोथेरेपिट एक अच्छी तरह उस पेशेंट को सिखा सकता, है।, सकता। तो ये है ये सारी चीज़ें हो सकती है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आप हमारे इंडिया की बात करें सर तो हमें दिल्ली में है इंडियन एसोसिएशन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ये विश्व का माना सेंटर है वहाँ से आप विश्वास नहीं करेंगे लोग व्हील चेयर पर लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं व्हील चेयर व्हील लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं व्हील से लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं ठीक है सर वो लोग स्पोर्ट्स उनका बॉलीवुड उनके स्पोर्ट्स होते हैं वो मिस क्या हॉकी खेलते हैं सर बास्केटबॉल खेलते हैं व्हील चेयर पर एंड सबसे बड़ी बात है सर वहाँ के जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं मेजर अल्लू वालिया ये साहब ये चल ये इनको ही अकस्मात हुआ था जब ये एवरेज चल रहे थे एवरेज चढ़ रहे थे तो वो वहाँ से उनकी दुर्घटना हुई और उनकी जो कर, गर्दन की हड्डी है वहाँ चोट लगी तो उसकी वजह से उनके दोनों हाथों दोनों पाँव काम नहीं करते तो इन्होंने ऐसा सपना था कि मैं एक ऐसा सेंटर बनाऊँ कि जहां जैसे जैसे विकलांग लोग हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए तो उन्होंने जब राजीव गांधी साहब के साथ मिलकर उस हॉस्पिटल की नींव रखी और आज ही हॉस्पिटल इतना ज्यादा कि लोग विदेश से भी यहां आते हैं बल्कि मैंने ही वहां दो तीन का दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए वहाँ के पेशेंट्स आप देखें कि इतने स्किल होते हैं वहाँ के पेशेंट इतना स्किल किया जाता है कि वो व्हील चेयर चढ़ना व्हीचना सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरना सब कुछ सिखाया जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास अच्छे फिजिथेपिस्ट होते हैं जो उनको अच्छा ट्रेनिंग दे सकते चलिए ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर पवन जी मुझे अच्छा लगा और हमारे जो श्रोतागण आज सुन रहे हैं अगर उनको किसी भी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर पवन और डॉक्टर किरण से भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कई बार हम लोग होते हैं लकवा हो गया पायलिसिस हो गया तो इसमें हम लोग पेशेंट मैग्जिम ट्रीटमेंट तो दे देते दवाई गोलियों का लेकिन फिर ठीक नहीं लगता है तो उसको जैसे ना उससे अलग हो जाते हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में मैं डॉक्टर किरण जी से पूछना चाहूँगा बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने सर इसमें क्या है जैसे कि हम कहते हैं कि लकवा हो गया ठीक है जैसे कि एक तरफ का लकवा हो गया तो जैसे लकवा होने का कारण मेन ये है कि आपके दिमाग में कोई नस है या वो डैमेज हो गई या तो आपको कोई चोट लग गई जिसकी वजह से आपकी जो दिमाग की नस डैमेज हो गई जिसकी वजह से एक साइड का आपका जो शरीर है वो काम करना बंद कर गया अब आ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अभी तक ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है कि आपकी जो जो आपका शरीर है जो एक साइड का आपका शरीर काम करना बंद कर गया उसको वो वापस चालू कर दे वापस स्टार्ट कर पाए इसके लिए क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं जो डॉक्टर्स जो आपको मेडिकेशन देते हैं वो जो आपका हेमरेज हुआ होता है ब्रेन के उसको कम करने के लिए देते हैं जो आपकी जो हैमरेज हुआ है जो ब्लीडिंग हुई है आपकी ब्रेन में उसको कम करने के लिए थे, उसको सप्रेस करने के लिए देते थे, थे उसके बाद वो आपको अपने से ही बोलेंगे कि आप यू गो फॉर द फ्यूथेरेपी ट्रीटमेंट फ्यूथेरेपी ट्रीटमेंट का ये रहता है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते ठीक काम नहीं कर पाते उनकी मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं वो बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते अपना जो जॉइंट्स हैं उनके होल बॉडी के वो मूव नहीं कर पाते तो बेसिक फ्यूथेरेपी में यही रहता है कि एक तो उनकी जो पर्टिकुलर हर जॉइंट के रेंजो मोशन है उसको मेनटेन करें उसकी मसल्स की उनको स्ट्रेंथनिंग कराएँ ठीक है उनको स्टैंडिंग कराएँ सिटिंग कराएँ और प्रॉपर जो काम वो पहले करते थे उस तरह उनको वो पहुँचा सकें ये ये मेन सर हमारा रहता है आपकी जितनी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उनको बैलेंस एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ तो उनको सिखाना पड़ता है तो धीरे धीरे एक टाइम रहता, रहता है एक फेज़ रहता है रिकवरी आने का जिसको हम छः से आठ महीने कहते हैं तो छः से आठ महीने तक अगर वो इंटर्नस फीवर कराएंगे तो उनकी रिकवरी के चांसेज अच्छे तो रहते हैं एक और मैं बात पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी ये जो पैरालिसिस वाले जो पेशेंट्स है आए इसमें से कुछ ठीक भी होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं सर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस सुनाइए क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर बहुत समय तक इनका चलता रहता है और टाइम लिमिट नहीं बता सकते। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला सर काफी टाइम तक भी चलता रहता है बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजरी है सिवियरिटी ब्रेन में वो कितनी है ये सब उसके पर डिपेंड करता है अगर आपकी जो सीवियरिटी या जो स्ट्रोक है जो आपको इन्फैक्ट हुआ है या आपको हेमरेज हुआ है वो कम है तो आपके रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं और आप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक बुज़ुर्ग लोग होते हैं अगर उनको सत्तर साल में या अस्सी साल में ऐसा एक मेरे साथ वाक्य हुआ था हमारे पेशेंट थे उनकी उम्र अस्सी साल थी अच्छा तो उनको ऐसा स्ट्रोक हुआ था और एक ऐसे पेशेंट थे जिनकी उम्र चालीस साल थी तो उनको भी हुआ था तो जो अस्सी साल जी के बुज़ुर्ग इंसान थे वो ये मेरे से ये कहने लगे कि मैं अभी तो उसपे व्हील वॉकर पे चल रहा हूँ तो मैं स्टिक से क्यों नहीं चल सकता या मैं इंडिविजुअली अपने आप से क्यों नहीं चल सकता कि वही अब वो चालीस साल का जो था आदमी उसके साथ भी सेम चीज़ हुई है वो नॉर्मल चल सकता है मैंने उनको ये बोला कि सर देखिए आपकी जो उम्र है वो अब डिजेनरेटिंग फेज में आ चुकी है और जो आप रिकवरी एक्सेप्ट कर रहे हो वो नहीं आ सकती है तो बॉडी का भी एक लेवल रहता है कि आप एट्टी 80 साल एटीस के अबो तो आप धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहे हैं और वो 40 के बाद तो भी थोड़ा बहुत उनके रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं तो ये सब इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है आपकी एज कितनी है वो मायने भी रखता है सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर किरण जी तो यहाँ पर लेते एक सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए और उसके बाद फिर से हम बात करेंगे डॉक्टर पवन डॉक्टर किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको अगर कुछ पूछना हो कुछ बताना हो तो जरूर एसएमएस कर सकते हैं चौरानबे चौरा, चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर अपने नाम के साथ में आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो काटों पे चल के मिलेंगे साये पहाड़ के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये पहाड़ के जाना नहीं दे के तू तो चला था सपने नहीं लेके कोई नहीं तो तेरे अपने है सपने ये प्यार के और राही और राही ओ राही और राही, राही रुक जाना नहीं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरण जी और पवन जी हमारे साथ हैं जो दोनों ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम देखते हैं कि कई बार हम लोग का जो दर्द है कम नहीं होता है तो डॉक्टर रेफर करते हैं फिजियोथेरेपी के पास तो हम लोग जैसे ही वो थेरेपी लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं तो आइए इसी सिलसिले में हम लोग अभी एक बात करेंगे जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं बहुत सारे जो योजनाएँ हैं उसके अंतर्गत इस तरह की कौन कौन सी योजना है उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर पवन जी अभी जो भारत है जो स्वावलंबन पर बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है इंडिपेंडेंस जी, जी अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी का पार्ट बनेगा अगर आज मेरे पांव काम नहीं कर रहे हैं और मैं घर पे हूँ तो मैं एक एकोनॉमिक का पार्ट नहीं हूँ तो मेरे मीस मुझसे गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं है मैं अपने लिए भी बल्कि मैं गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हूँ फैमिली पर डिपेंडेंट हूँ मैं एक्स्ट्रा लोड बन रहा हूँ मेरी फैमिली के लिए भी अल्टीमेटी मेरे नेशन के लिए भी तो गवर्नमेंट का ऐसा प्लानिंग है कि जितना भी हो कि हम चाहते हैं कि लोग स्वावलंबी बने तो उसके लिए कि जैसे कि जिनका जो पेशेंट्स हैं जैसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जनजात विकलांग बच्चे हैं जिनका मान जिनका जो शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह नहीं हो रहा है तो उनके लिए क्या सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि अगर उनके हाथ पांव टेढ़े हैं तो उसके लिए उनको सर्जरी के लिए एक से डेढ़ लाख रुपए तक के वैसे मुआवजा मिलता है उनको कि वो एक से डेढ़ लाख रुपए मुआवजा मिलता है और बच्चे की सर्जरी कहीं भी करा सकते हैं और उस सर्जरी के बाद क्या होता है कि उनके हाथ पाँव जो टेढ़े होते हैं वो सीधे हो जाते हैं तो काफ़ी होता है कि जो उनकी तकलीफ होती बढ़ती नहीं है चलने में आसानी हो जाती है उनको काम करने में आसानी होती है एक तो ये स्कीम है जिसको हम चैरिबल पॉलिसी ट्रीटमेंट स्कीम बोलते हैं तो कुछ बच दूसरा है कि सर जी कि अगर आपको किसी रोड अकस्मात हो रोड एक्सीडेंट हो गया आपके आपके दोनों नीचे के दोनों पांव काम नहीं कर रहे हैं ठीक है आपके ऊपर के हाथ काम नहीं कर रहे पर थोड़ा नीचे के जो हाथ है वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरत है कि आपको अभी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमेशा तो हम किसी पर डिपेंड हो नहीं सकते कि चलो आप आओगे तो ही हम जाएंगे तो उसके लिए क्या व्हीलचेयर हमें व्हील बहुत सस्ता साधन है जो हम ले सकते हैं पर व्हील चेयर क्या है भी बहुत अलग अलग कम्पनीज़ के आते हैं वो सस्ते हर बार सस्ते भी नहीं होते चार पाँच तो आप लगा लीजिएगा चार पाँच हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि ऐसे जो सरकारी अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल हैं तो वहाँ एक कैंप लगते रहते हैं सर अच्छा तो कैंप में क्या सर बहुत बड़े जो आदमी हो जो धनवान हैं या फिर जो समृद्ध हैं वो लोग हमेशा जाकर वहाँ व्हील का डोनेशन देते हैं पैसे देते हैं तो उससे व्हीलचेयर तो उसे क्या आपको जाकर रजिस्टर कराना है वहाँ उसे क्या कि आपको वीलचेर वहाँ से मिल जाएगी बस आपको सर्टिफिक दिखाना है कि मैं इस तरह का विकलांगता है मुझे मुझे व्हील की आवश्यकता है डॉक्टर आपको विजय की आवश्यकता है तो आपको विजय वहाँ से मुफ्त में जाए, मिल मिल जाएगी और रही बात सर हम राजस्थान में तो राजस्थान में तो हमारे पास महावीर जो जयपुर फुट है सर महावीर विकलांग विकलांग संस्था है तो वो लोग भी काफ़ी ऐसी मदद प्रोवाइड कराते हैं ऐसे कि इंसानों को कि अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ आइए यह सरकार उनकी हेल्प करती है सरकार बल्कि आप बोलते हो सरकार आपके घर में आके कुछ चेंजेस भी, भी करती है म्यूनसीपैलिटी चेंजेस भी करती है घर में कि घर का दरवाज़ा इतना होना चाहिए किचन का शेल्फ इतना होना चाहिए तो वो भी चेंजेस किए जाते हैं यानी कि अगर आप देखें तो सरकार ने बहुत स्कीम बनाई हुई है अगर आपको ज़्यादा ही जानना है इसके बारे में अगर किसी इंटरेस्ट है तो वो आपकी जो भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो वहाँ जाके आप संपर्क करें तो आपको पूर, पूरा का पूरा जैसे कलेक्टर ऑफिस है तो पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी अफसर सरकारी जो नौकरी होती है उनमें भी रिजर्वेशन होता है उनके मैरिज ब्यूरो भी अलग होते हैं जो विकलांग हैं उनके मैरिज ब्यूरो भी अलग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं सर उनको भी कंसेशन मिलता है उनको मुआवजा भी सरकार देती है तो सरकार ने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है स्कीम ताकि जो जितने विकलांग आदमी है वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को डिपेंड इंडिपेंडेंट समझे और एक इकोनॉमिक एक एक का पार्ट बने क्योंकि तो हर आदमी टैलेंटेड है अगर उसके पांव ना काम करे हो सब कुछ ऐसा टैलेंट हो जिससे हमारे दूसरे समय गवर्नमेंट को काम है या फिर वो अपने परिवारजनों का निवेश कर सके तो स्कीमें तो बहुत सारी है उनको जानने की जरूरत है बस अच्छा जिसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा जी के इस तरह से एक विकलांगता रहती है डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं उसका एक परसेंटेज रहता है कि आप कितने परसेंट डिसेबल्ड हैं ठीक है नहीं, नहीं। तो वो डिसेबिलिटी को चेक करने के लिए आपके गवर्नमेंट अस्पताल में मेडिकल डॉक्टर होता है जिसको हम चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं या मेडिकल ऑफिसर कहते हैं उनके पास जाइए वो आपकी विकलांगता को चेक करेंगे कितने परसेंट है मिनिमम जो भी आपको कंसेशन मिलते हैं वो चालीस से ज़्यादा मिलते हैं फोर्टी से अबव अगर फोर्टी से अबव आपकी डिसेबिलिटी है तो ही आप कंसेशन के लिए या किसी भी Uh, मुआवजे के लिए स्कीम के लिए आप उसमें आते हैं तो जैसे कि अगर फोर सफर फोर्टी परसेंट से ज़्यादा है तो आपको रेलवे में भी कन्सेसन मिलता है आपको जो ट्रेवलिंग में बस है सरकारी बसें हैं उसमें भी आपको कन्सेसन मिलता है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपको ईजिली कन्सेसन मिल सकता है तो मेरा यही है कि कोई ऐसा विकलांग है आदमी जिसको लगता है कि नहीं एक बार जाके अपने सरकारी अस्पताल में जैसे कि सिरोई हाँ डिस्ट्रिक्ट का लें तो सिरोही हॉस्पिटल जो अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जाके वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिल सकते हैं और अपना फिजिकल सर्टिफिकेट बना बना सकते हैं और उसके बाद वो प्राप्त कर सकते हैं ले सकते हैं डॉक्टर के पास जाए सिरोही में अपने हॉस्पिटल के पास और उसी से सर्टिफिकेट बना के वो चल जाएगा हाँ, हाँ नहीं जी नहीं तो कई बार ऐसे होता है सर्टिफिकेट के चक्कर में बहुत जगह लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है पता नहीं होता कि कहाँ जाना है अब एक तरह से पहले ही वो डिसेबल्ड है या पाइच है बेचारा तो वैसे ही वो उसके मन से ऐसा हो जाता है कि नहीं यार मेरा तो कुछ हो नहीं सकता तो इसमें क्या है कि उनको अगर अच्छी से एक तरह का पता चल जाए जगह कि कहाँ जाना है कैसे जाना है कुछ गाइड अच्छे से मिल जाए उनको तो उनका फायदा हो सकता है किसी भी सरकारी अस्पताल के सीएमओ एम ओ साहब जाकर मिले आप किसी भी भले आप किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएं कि छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाए एक सी ही होता है जो फिजिकल हैंडीकेप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा प्रोवाइड तो हमें किसी के पास नहीं जाना है सी के पास जाना जा रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पूछ लिया या सी के पास जाके बोलिए कि साहब हमें ऐसा है हमें चाहिए सर्टिफिकेट तो फॉर्म देते हैं फिर जो डॉक्टर परीक्षा करते हैं उनकी और बाद में उनको डिसेबिलिटी जितने परसेंट बनता है उसके हिसाब से उनको डिसेबिलिटी का दिया जाए सर्टिफिकेट दिया जाए यही कहेंगे कि आप लोग अगर सुन रहे हैं आपके घर में किसी भी तरह का कोई अगर ऐसे विकलांग व्यक्ति है तो आप भेजक डॉक्टर के पास जाइए सीएमओ एम के साथ बात करके आप जो है सर्टिफिकेट बना सकते हैं और जो परसेंटेज आपका बनेगा उस अनुसार अगर 40 से अधिक है तो आपको सारी स्कीम्स लागू होंगे 40 से कम है तो आपको कोई भी स्कीम शायद नहीं, नहीं लागू हो सकता है तो ये आपको पता भी चल जाएगा और आपको अच्छा भी रहेगा तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर किरण जी से ही कि हम लोग जैसे कि एक्सीडेंट्स हो जाता है व्हील चेयर पर है अगर अपने को जो डेली रूटीन में जैसे कि हम लोग का खाना पीना चाय वगैरह ये सब करना है तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमको फिजियोथेरेपी कहां मदद करती है और कितना समय लगता है सर इस चीज़ में सबसे पहले डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट किस तरीके का है ठीक है मेनली अगर वो विकलांग हुआ है या तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं की हड्डी अगर उसमें इंजरी है वो भी लोअर लेवल पे तो ही वो दोनों पाँव से काम नहीं कर पाएगा ठीक है या तो अगर उसके हेड इंजरी हुई है तो तब भी वो व्हीलचेयर पे उसको सहायता लेनी पड़ेगी और डिपेंड करता है कि सर सिवियरिटी ऑफ इंजरी कितनी है ठीक है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आ, साथ ही साथ की उसकी रिकवरी और उम्र के हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया आ, कि डिपेंड कर एज के हिसाब से कि अगर यंग है तो जल्दी से ही वो रिकवर कर पाएगा और अपनी एक्टिविटी से वो वापस स्टार्ट कर पाएगा व्हील चेयर में क्या है कि वो इनिशियली फेस के लिए हम लोग देते हैं ठीक है कि इनिशियली वो अभी काम नहीं कर पा रहा है उसको कहीं अंदर बाहर जाने में दिक्कत हो रही है तो उसको व्हील चेयर दे देते हैं साथ के साथ जैसे कि अगर डॉक्टर ने उसको एश्योर कर दिया कि उसको रेफर कर दिया फ्यूथरेपी के बाद अब आप फ्यूथर भी करा सकते हो फ्यूथर के बाद उसका फ्यूथरपी सेशन स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उनकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती हैं तो उसमें उनका जैसे कि स्टैंडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं सिटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे उनको सपोर्ट के साथ वॉकिंग कराना स्टार्ट करा देते हैं तो धीरे धीरे एक फेज रहता है आठ से साल भर महीना डिपेंडिंग अपॉन द सीवरिटी तो स्टार्ट होकर वो रिकवर करने लग जाते और अपना काम वापस स्टार्ट कर लेते हैं सर वो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं और इस तरह की कहीं भी प्रॉब्लम होता है कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो निराश ना हो और एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करें और तो जो भी डॉक्टर अगर आपको फिजियोथेरेपी के पास रेफर करता है तो मुझे लगता है कि उनके जो एक्सरसाइज़ है वो रेगुलर करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए आप आना करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन जो बताया गया है एक्सरसाइज अगर प्रॉपरली और टाइम टू टाइम आप करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है एक और मैं बात पूछना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस सुनाइए जो आपके साथ में कोई ऐसा एक्सीडेंट केस है और कितने जल्दी ठीक हो गया उसके थोड़ा एक्सपीरियंस सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैंने जी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नीरो में किया मैंने सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से जी जी तो सिविल अहमदाबाद में सर हमारे इंडिया में टोटल तीन इंस्टीट्यूशन है जहाँ ऐसे विकलांग लोग की ट्रीटमेंट किया है उसमें एक कलकटा में है डेली में है और तीसरा अहमदाबाद में है उसका नाम है इस पैनल इंजरी सेंटर जब भी पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी होती थी तो हमारे वहाँ से सिस्टम था कि जो ध्वजारोहण होता था सर, कभी कोई बड़ा भी नहीं करता था नहीं। वो हमेशा वही पेशेंट करता था जो एक ऐसे कंडीशन में आया जो उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे अच्छा, च्छा, और च्छा, उस टाइम उस, उस जन हॉस्पिटल में रहा उसके हाथ पाम दोनों काम करते हो गए तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे सर हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में आए थे सर जिनके बिल्कुल दोनों दो हाथ पाँव नहीं कर रहे दो काम पाँव काम नहीं कर रहे पर उन्हें एक साल डेढ़ साल पाँच पाँच साल छः छः साल लोग वहाँ रहे और जब बाहर निकले तो वो इतने एबल थे कि वो अपने आप खुद चल सकते थे तो ऐसे पेशेंट्स के साथ हम ध्वज कर आते थे तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वहाँ के डायरेक्टर साहब थे सुपरिनटेंडेंट डॉक्टर एम एम प्रभाकर सर तो वो भी आते थे वो साहब वो देख वो हमेशा वहाँ रहते थे और देखते थे कि पेशेंट जो पेशेंट पहले बिल्कुल एक दयनीय स्थिति में आया था ना उसके हाथ चल रहे ना पाँव चल रहे उसी पेशेंट ने डॉक्टरों की सहायता के साथ और अपनी खुद की मन विल पावर मेर मेन थिंग के बाद वो पेशेंट चलता हुआ हो गया और वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन इतने बड़े दिनों के दिन देश के झंडे को ध्वजरोहन कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे केस देखे गए के हैं सर अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द विल पावर एंड असिस्ट टू द फैसिलिटी कि आप कितने सिंसियर हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और आप कितनी अच्छी फैसिलिटी के पास जाते हैं तो अगर आप ये दो चीज़ है आपके पास विल पावर आपका स्ट्रांग है सर तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके एग्जाम्पल कर मैं आपका एग्जाम्पल दूँगा मैं घर का एग्जाम्पल दूँगा मेरे पापा पापा मेरे नौसेना में हैं तो ये बात है 2004 की जब मेरे पिताजी हम लोग मथुरा गए थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके पाव के तीनों के दिनों घंटे टूट गई थी पापा नेवी तो में है तो इमीडियटली उनको मिलिट्री हॉस्पिटल मथुरा में एडमिट किया गया मिलिटी हॉस्पिटल मधुरा में उनका एमरजेंसी में ऑपरेशन किया अगले तीन महीने बाद पापा को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया वहाँ से फिजिकल कि आप कभी चल नहीं सकते एंड वी आर रिक्रेटेड पापा मैंनेवी पहिप में थे पापा ने कहा कि अभी आपको ऑफिस वर्क के लिए डेली भेज देते हैं आप पूरी फैमिली से डेली शिप पे जाइए तो मैं डाटे का नहीं मैं चल के दिखाऊंगा अगले तीन दिन मेरे पापा यहाँ थे तो तीन महीने यहीं थे फिर उनको तीसरी सर्जरी के जर्मनी भेजा गया सरकार के खर्चे पे तो वहाँ से जब मेरे पापा आए फिर उन्होंने पूरे ग्यारह महीने उन्होंने फिजियोथेरेपी लिया ग्यारह महीने लखनऊ में अच्छा अच्छा एंड उसके बाद मेरे पापा ने मेरे पापा आज एकदम फिजिकली फिट है ही इज हेविंग बी ए कैटेगरी इन द फिजिकल सर्टिफिकेशन इन द इंडियन नेवल फोर्सेज अच्छा तो मेरे पापा खुद बोलते जब डॉक्टर ने उन्हें बोला कि सर आप कभी चल नहीं पाओगे तो मेरे आँखों में आंसू आए हमने तो डिसाइड किया कि मैं इनको चल के दिखाऊंगा और आज भी पापा चलते नहीं भागते हुए हैं अभी भी छह महीने के लिए शिप में जाते हैं कुछ तकलीफ नहीं होती अरे तो अल्टीमेटली <laughs> डिपेंड्स अपन विल पावर अगर पेशेंट का विल पावर है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है तो तो सर विल पावर के सामने तो सर कुछ बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं सर, तो ये छोटी सी बीमारी होगी तो कोई सवाल ही नहीं है तो मैं तो चाहता हूँ पेशेंट विल पावर रखे अपना और विश्वास रखे अपने डॉक्टर पर तो कुछ भी हो सकता है सर बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर पवन जी आपने दिया मुझे अच्छा लगा और मेरे सुनने वाले जो हमारे रेडियो लिस्टनर्स हैं किसी भी हद तक कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट तक हमको होप नहीं छोड़ना चाहिए हमारे अंदर का जो विल पावर है उसको बनाए रखना चाहिए और एक पॉजिटिव असर्ट हमारे बुद्धि में रखें, पॉजिटिव सोच हमारे साथ रहे और हम लोग अंदर से सोच लें कि ये हो सकता है ठीक हो सकता है तो हो जाएगा तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज नहीं कीजिए और जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर किरण जी एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कोट कीजिए हमारे सुनने वालों को सर मैसेज तो यही है कि स्वस्थ रहें अच्छा खाएं, अच्छा पिएँ अपना ध्यान रखें और साथ के साथ अगर कुछ ऐसी तकलीफ होती है पहले तो भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ दे अगर ऐसी तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें और अगर डॉक्टर आपको बताता है कि नहीं अगर आपको ये बीमारी का इलाज फिजोथेरेपी से हो सकता है तो प्लीज़ फिजियोथरेपी लें साथ ही साथ मैं स्पेशली आवर वालों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो आवर के निवासी हैं कि हमारा जो फिजियोथेरेपी के लिए जो हम उपचार करते हैं एक अपना लॉयंस क्लब है अपना गांधी पार्क में लॉयस फिजोथेरेपी सेंटर के नाम से हम दोनों वहीं कंसल्टेंट हैं साथ ही साथ आ, मैं प्रोफेसर हूं यूएसबी एस कॉलेज में पवन जी भी वहीं प्रोफेसर हैं यूएसबी एस कॉलेज के अंदर शयावा रोड पे वहां भी हमारा फिजोथेरेपी क्लिनिक चलता है सेटअप है तो अगर किसी को ऐसे लगता है कि नहीं वो आके अपना आके दिखा सकते हैं हमारे को तो हम अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट उनको या ट्रीटमेंट भी कर देंगे सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपसे भी एक मैसेज आ, मेरे तो सर एक ही मैसेज है कि जाते तक देखा है कि मैं तो चाहता हूँ कि सब अपने बीमारियाँ होती है बीमारियाँ भले इंसान को शारीरिक रूप से तोड़ें पर जिसे बीमारी उनको मानसिक रूप से तोड़ेगी उस दिन बहुत तकलीफ़ की बात है तो बीमारी है आपको भले छोटी है बड़ी है आप मानसिक अपना जो मानसिकता है वो ना छोड़ेंगे नहीं ना मैं अच्छा हो जाऊँगा नहीं मैं जैसे आपने बोला कि लास्ट पॉइंट होप न छोड़ें बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे बार वो बीमारी भी हमारी बनाई हुई है उसका निदान भी हम ही करेंगे तो ये एटीट्यूड अगर, अगर हर ह्यूमन बींग में रहे तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया कोई बीमारी हम पे विजय प्राप्त कर सकती है <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात पवन जी और डॉक्टर किरण जी हमको सुनाया है तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो आपको तो जरूर रेडियो मधुबन पे मैसेज कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर पवन जो है यू कॉलेज सियामा में अपनी विशेष सेवा देते हैं और लॉयंस क्लब की तरफ से भी सेवा देते हैं तो आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं इनके साथ जुड़ सकते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए तो चलिए आप सभी खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो साए पहाड़ के काटो तो